संक्षिप्त महाभारत द्रोण पर्व धतरा तथा संजय का डूबे हुए पांडुओं ने सजा होने पर क्या किया तथा मेरे पक्ष वाले योद्धाओं में से किस किसने युद्ध किया अजुन के पराक्रम को जानते हुए भी उन्होंने उनका अपराध किया ऐसी दशा में वे निर्भर कैसे रह सके जब भगवान श्री कृष्ण सब प्राणियों पर दया करने के लिए कौरव पांडवों में संधि कराने की इच्छा से यहाँ आए थे उस समय मैंने मूर्ख दुर्योधन से कहा था बेटा वास्व के कथन अनुसार अवश्य संधि कर लो यह अच्छा मौका हाथ आया है दुर्योधन इसे टालो मत श्री कृष्ण तुम्हारे हित की बात कहते हैं स्वयं ही संधि के लिए प्रार्थना करते हैं यदि इनकी बात न मानोगे तो युद्ध में तुम्हारी विजय असंभव है एक एक भी अभिनय पूर्वक बातें कही परंतु उसने अस्वीकार कर दी का लेने के का कारण हमारी बातें उसे ठीक नहीं वह वुद्धि काल के बसी हुई था इसीलिए उसने मेरी अवहुलना करके केवल कर्म और दुशासन के ही मत का अनुसरण किया जो दुआ खेला गया था उसके लिए भी मेरी इच्छा नहीं थी तो सबके तो सब साथ चिरकाल तक सुख पूर्वक जीवन व्यतीत करता मैंने यह भी कहा था पांडव सरल स्वभाव मधुरभाषी भाई बंधु का प्रिय करने वाले कुमीन आदरणी और बुद्धिमान है इसलिए उन्हें अवश्य सुख मिलेगा धर्म का पालन करने वाला ना मनुष्य और सर्वत्र सुख पाता है है पर उसे उसे कल्याण एवं आनंद की की प्राप्ति होती पृथ्वी का के योग्य प्राप्त करने शक्ति भी रखते हैं पांडुओं से जैसा कहा जाएगा वैसा ही करेंगे वे सदा धर्म मार्ग पर स्थित रहेंगे सन्यीष्मिकण बालिक तथा अन्य बड़े बूढ़े लोग जो तुम्हारे हित की बात कहेंगे उसे पांडव अवश्य मान लेंगे श्रीकृष्ण कभी धर्म को छोड़ नहीं सकते और पांडव श्री कृष्ण के ही अनुयायी हैं मैं भी यदि धर्मयुक्त बचन करूंगा तो ये टाल नहीं सकेंगे क्योंकि तो पांडव धर्मात्मा है समझे? इस प्रकार पुत्र के सामने गिड़गिड़ा कर मैंने बहुत कुछ कहा किंतु सुमर्ख मेरी एक न सुनी जिस पक्ष में श्री कृष्ण जैसे और अर्जुन योद्धा है उसकी पराजय हो ही नहीं सकती पर क्या करूं, दुर्योधन मेरे रोने की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देता। अच्छा, अब आगे की बात देताओ दुर्योधन कर्ण दुस्साहन और शक्ति इस सब ने मिलकर क्या सलाह की मूर्ख दुर्योधन के अन्याय के संग्राम में एकत्र हुए मेरे सभी पुत्रों ने कौन सा कार्य किया लोगी मंद क्रोधी राज्य झड़पने की इच्छा वाले और रागान्त दुर्योधन ने अन्याय अथवा न्याय जो कुछ भी किया हो सब बताओ संजय ने कहा महाराज मैंने सब कुछ प्रत्यक्ष देखा है आपको बोरी बार बताऊंगा स्थिर होकर सुनिए इस विषय में आपका भी अन्याय कम नहीं है नदी का पानी सूख जाने पर पुल बांधने के समान अब आपका व्यवहार होना व्यर्थ है इसलिए शोक न कीजिए जब युद्ध का अवसर आया उसी समय आपने अपने पुत्रों को रोक दिया होता, अथवा को यह आज्ञा दी होती तो कि कैद कर लो या स्वयं पिता के कर्तव्य का पालन करते हुए पुत्र को सन्मार्ग में स्थापित किया होता तो आज आप पर यह संकट कदाप नहीं आता आप इस जगत में बड़े विद्वान समझे जाते हैं तो भी सनातन धर्म को तिलान्वनी देकर आपने दुर्योधन कर्ण और सपने की हामे हाँ मिला दी इस जो आपने यह मिलाप कलाप चलाया है यह सब स्वार्थ और लोभ के वश में होने के कारण है विष मिलाए हुए शहद की भांति या ऊपर से मीठा होने पर भी इसके भीतर घातक कटुता है भगवान श्री कृष्ण ने सबसे जब से जान लिया कि आप राजधर्म से भ्रक्ट हो गए हैं तब से ये आपके आपके प्रति नहीं रखते। पुत्रों ने पांडवों को गालियां तो पहले आपने उनके बाप दादों का राज्य छीन लिया अब पांडव स्वयं संपूर्ण पृथ्वी जीत लेते हैं तो आप उसका उपभोग कीजिएगा इस समय जब युद्ध सिर पर गर्द रहा है तो आप पुत्रों के अनेकों दोस्त बताकर उनकी निंदा करने बैठे हैं अब ये बातें शोभा नहीं देती खैर जाने दीजिए इन बातों की पांडों के साथ कौरों का जो घमासान युद्ध हुआ उसका ठीक ठीक वृत्तान्त सुनिए